श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत् शोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव पादरायण भाष्यतौ वंदे भगवनात्मे मूर्ति विभागिने वोमव्यािर्त सदगुरु महाराज के ओम नमो नारायणाए ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाप में द्वितीय अधिकरण है आत्मत्वपासना तो यहां आत्मा के स्वरूप में क्या लक्षण है और आत्मा का स्वरूप क्या है ये विचार नहीं है यह निर्ध्यासन के विषय में जो पहले अधिकरण में कहा गया उसमें किस भाव से चिंतन करना है परमेश्वर को आत्मा मानकर के चिंतन करना है अथवा आत्मा से अलग मान करके चिंतन करना चिंतन करने के लिए एक प्रक्रिया चाहिए तो इसके लिए अधिकरण लाया है पूर्ववादी ने कहा कि आत्मा मानकर के भी चिंतन नहीं कर सकता है और ईश्वर मान के भी चिंतन संभव नहीं आत्मा मान करके चिंतन करेंगे तो ईश्वर को संसारी बनाना होगा और ईश्वर मान के चिंतन करेंगे तो चिंतन करने वाला अधिकारी नहीं रहेगा क्योंकि ईश्वर तो कोई मनन निर्ध्यासन नहीं कर सकता इसलिए यह प्रत्यक्ष आदि के विरोध हो होगा तो इस दृष्टि से हमें यही करना होगा कि जैसा विष्णु आदि प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करते हैं इसी प्रकार की बुद्धि करनी होगी और बाकी तो स्वरूप में दोनों तरफ नहीं हो सकता और संसारी आत्मा को मुख्य जो संसारी आत्मा को ईश्वर बनाना हमारा उद्देश्य है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता तो न तो संसार मुख्य आत्मा ईश्वर है इतना न प्रापितव्य ये हमारे लिए प्राप्त करने योग्य नहीं है ये ईश्वर बन जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि जीवत्व यावत काल में जीवत्व है तावत काल उसमें संसारित्व धर्म रहेगा तो संसारित्व धर्म युक्त ईश्वर भाव का संबंध हो नहीं सकता तो जीव के स्वरूप में ही संलग्न है संसारित्व उसको अलग कैसे किया जा सके? ऐसे में फिर ईश्वर जीवा और ईश्वर का संबंध इत्यादि कथन नहीं होगा ये कहा ठीक में देखिए एकत्व श्रुदीनाम प्राप्त उपचरिदार्थत्व अनूद्य सिद्धांत है तो इसलिए एकत्व श्रुतियां जितने भी है तत्वस्यादि जो श्रुतियां हैं और तम वा भगवो देवदे हम वै तमसी इत्यादि वाक्य है तो ये सारे उपचरित यानी यह गौण प्रयोग है यह मुख्य रूप से नहीं हो सकता इसका अर्थ गौण भाव में किसी को कुछ बनाया जा सकता है जैसा सिंह माणव कहा ऐसा प्रयोग किया जाता है तो माणवक जो ब्रह्मचारी है वो कभी भी सिंह नहीं होता किंतु उपचार से स्तुति के लिए एक प्ररोचन के लिए ऐसा कहा जाता है प्रकार यहां भी समझने से कोई दोष नहीं क्योंकि वास्तविक हम किसी को कुछ बनाए नहीं रहा ऐसे भाव से पूर्वक्ष था उसी का अनुवाद करके सिद्धांत बताएं एवं प्राप्ते भ्रू महा कहा आत्मा इत्येव परमेश्वर प्रतिपत्तव्यः। कि आत्मा इत्येव उपगत इत आत्मे उपगछन्दी इसका अर्थ किया कि आत्मा रूप से ही परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए आत्मा मान करके उपासना करनी चाहिए तथा तो ही पर तू तो पक्ष के वृत्ति के लिए होता है पूर्व पक्ष का उसके उत्तर में होता है आत्मा इत्येव परमेश्वर प्रतिबत्तव्य है आत्मा ऐसा ही परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए मैंने आत्मा रूप से उसकी उपासना करनी चाहिए तथा ही परमेश्वर प्रक्रियायां जाला आत्म एदम उपगछन्त क्यों ऐसा कहा क्योंकि परमेश्वर प्रक्रियाया भाष्यकार कहते हैं कि ये परमेश्वर प्रक्रिया है यानी परमेश्वर को चिंतन करने की प्रक्रिया अथवा परमेश्वर के साधन प्रक्रिया इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया का अर्थ होता है साधन प्रकार ये प्रक्रिया शब्द प्रयोग किया भाषिकार्वर प्रक्रिया परमेश्वर के प्रक्रिया में जाबाला आत्मप्छाश्रुति जाबाल, जाबाल में आत्मा रूप से ही आत्मत्वेन एदंप आत्मा रूप से ही एदम उबहगत्छन्ति, परमेश्वर उपगछति तो इस आत्मा उपगत उपगछंदी जो कहा उसी को ले रहे जो आत्मा रूप से ही वहां कहा गया है और आत्मा से अलग करके कोई और है ऐसा नहीं कहा जैसे तम व अहमस्मी भगवो देवते अहम वमसी देवते इति ये जाबाल उपनिषद का है कि हे देवते संबोधन है हे भगवो भगवा देवते हे भगवह देवतेम व अहमस्मि कि आप निश्चित रूप से मैं ही हूं त्वम वही अहमस्ती और अहम वई त्वस्सी देवते और मैं निश्चित रूप से आप हो तो ऐसा ही है तो मैं निश्चित रूप से आप हो और आप निश्चित रूप से मैं हूं ऐसे करके इन्होंने आत्म रूप से उसका चिंतन करने के लिए कहा यह भाष्यकार कहना चाहते हैं यह आंग्रह उपासना के विषय में है ये वाक्य तथा अन्य भी, अन्य भी वाक्य जैसे अहम ब्रह्मास्मी इतव आदय आत्मत्वपगमा दृष्टिया अहंग्र अहंग्र उपासना का वाक्य दिया और उसके बाद हमारे महावाक्य कोई दे दिया अहम ब्रह्मास्मि, यह हम ब्रह्मास्मि वाक्य है कि अहम को ही ब्रह्म रूप से प्राप्त करने की बात कह रही हो ऐसा नहीं कि अहम से भिन्न हो तो जो प्रत्यगात्मा अनुभव में है आत्मरूप से अनुभव में है उसी प्रत्यगात्मा को पंचघोषादि प्रक्रिया से अथवा साक्षी प्रक्रिया से दृग्दृश्य विवेक प्रक्रिया से पहचानने के बाद जो सर्वातीत है अवस्थात्रय साक्षी है ऐसे ऐसे पहचानने के बाद में अहम ब्रह्मास्म उस अहम को प्रत्यगात्मा को शोधन करके ये शोधन प्रक्रिया अन्यत्र बताई हुई है और किसी प्रकार शोधन करना उसको शोधन करके ब्रह्म रूप से उसी को आत्म रूप से स्वीकार करना इतव महादय आत्मत्वप तो द्रष्टव्या और ये उपगम हो गया ग्राहयंति च आत्मत्वन ईश्वरम वेदांतवाक्यानि और वेदांतवाक्य जितने भी हैं ये ग्रहण कराती है निज का प्रयोग किया जितने वेदांत श्रुधिया है ये सारे आत्मरूप से ही ईश्वर को प्रतिपादन करती है और ग्रहण कराती है ये सद आत्मा सर्वांतर ये आत्मा ये सर्वांतर आत्मा है सर्वत्र व्यापक आत्मा है ये आत्मा अंदरिया में अमृत है और ये जो आपकी आत्मा है अंदरिया में अमृत है तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी तेववादीते वादी ये वाक्य है जो आत्मरूप से परमात्मा को आत्मरूप से ग्रहण कराती है अब ये तो हो गया कि आत्म रूप से ही परमात्मा का चिंतन करना है बाह्य जगत का जो भाव है वो सर्वात्म भाव तत्नंतर तो में प्राप्त होता है पहले तो चिंतन की प्रक्रिया में आत्मरूप से चिंतन करना होगा आत्मरूप से चिंतन करने के लिए आत्मा को शोधन करना है उपाधि धर्म और अवस्थात्रय आदि जो भी धर्म है इन धर्मों से उसको अतीत जानना है उसके बाद में जो चैतन्य रूप से अनुभव में आता है उसी को आत्मरूप से जानना है यदुक्तम प्रदीक दर्शनम इदम विष्णु प्रतिमा न्यायेन नविष्यती थी ये बीच में प्रश्न करके कहा था कि विष्णु प्रतिमा के समान ही हो जाएगा यदुक्तम प्रदीक दर्शन एक प्रतीक दर्शन है प्रतीक दर्शन के समान ये तत्वमसी आदि वाक्य हो ये अहम्रमासी वाक्य हो ये सब प्रतीक दर्शन प्रतीक दर्शन का अर्थ है कि जैसे प्रतिमा में प्रतिमा तो वास्तव में वो स्वरूप में नहीं है प्रतिमा मूर्ति आदि जो भी बनता है वो कभी लकड़ी के बनते हैं पत्थर के बनते हैं लोहे के बनते हैं ऐसे अनेक अन्य द्रव्यों से बनते हैं तो मूर्ति भगवान नहीं है ये निश्चित है इसीलिए उस मूर्ति में विष्णु प्रतिमा न्याय विष्णु प्रतिमा में कल्पना करते हैं कि विष्णु भगवान उस पे है ऐसे मान करके पूजा करते हैं पूजा करने से उसका फल मिलेगा विष्णु भगवान को कहीं भी मान के आप पूजा करेंगे फल मिलेगा किंतु वो प्रतिमा वो है ही नहीं किसी में अध्यास करके किया जाता है यह अध्यास उपासना आध्यासी की उपासना ऐसा यहां भी हो जाएगा कि आत्मा को परमात्मा मान करके उपासना करना तो ये मानने वाली बात हो जाएगी तो कहते हैं तद अयुक्तम ऐसा नहीं होगा ऐसा मान करके नहीं होगा वहां विष्णु प्रतिमा आदि में प्रसिद्ध है कि ये विष्णु प्रतिमा अलग है और विष्णु बुद्धि वो अलग है और विष्णु बुद्धि को आप अन्यत्र अन्यत्र भी कर सकते हैं ऐसा ही यहां है करके नहीं कहा जा सकता यदि ऐसा कहेंगे तो गौणत्व प्रसंग का अर्थ ये वाक्य का सारांश नहीं निकलेगा ये सारे वाक्य गौण हो जाएंगे सारे वाक्य एक प्रकार स्तुति परक हो जाएंगे आत्मा सर्वानंदर बोला वास्तव में सर्वांदर है नहीं आत्मा अंदर यामी बोला वो वास्तव में अंदर यामी नहीं है और तत्वमसी वास्तव में नहीं है ऐसा अर्थ करना पड़ेगा गौणत्व प्रसंग आ जाएगा जो वाक्य में दोष माना जाता है जिस वाक्य का अर्थ सही ग्रहण करना चाहिए पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए उस वाक्य को गौण मान लेना वाक्य दोष माना जाता है कि किसी ने गौरवपूर्ण कोई वाचन कहा और उसको आपने हल्के में लिया तो दोष होता है कोई आदेश देता है वो आदेश को आपने नर्म समझ लिया मजाक समझ लिया वो हल्के में समझ लिया तो वो भी दोष होता है कि वाक्य किस दृष्टि से कहा जा रहा है उस भाव को समझ करके अर्थ ग्रहण करना होगा नहीं तो वाक्यार्थ दोष उसमें आ जाए वाक्यार्थ ग्रहण करने का दोष तो वाक्य अर्थ ग्रहण नहीं होड़ा। हो रहा ऐसा हो जाएगा गौणत्व तो प्रसंग आ जाएगा ऐसा नहीं होता क्योंकि वाक्य वैरूप्या कहते हैं कि वाक्य विरूप हो जाएगा जो एक तो ग्रहण करा, करा रहा है वाक्य उस वाक्य को आप अन्य अर्थ में ले रहा तो वाक्य का जो यथार्थ रूप है उसको परिवर्तित कर रहा है। इसलिए वाक्य वैरूप्य दोष आ जाएगा ये भी दोष है यत्रही प्रतीक दृष्टि अभिप्रेयते सकृदेव तत्र वचनम भवत अब इसमें युक्ति दे रहे हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां प्रतीक आलंबन की दृष्टि से नहीं कहा गया विष्णु आदि प्रदीप आलम्पन की दृष्टि से नहीं कहा गया ये हमें कैसे ज्ञात होगा कहते हैं ये वाक्य का स्वरूप से पहचानना होगा वाक्य स्वरूप देखना होगा कि किस प्रकार की उपासना की बात कर रहे हैं वहां वाक्य देखने पर आपको पहचानना है तो वह शब्द का अर्थ को सही ढंग से देखना पड़ेगा प्रकरण को देखना होगा और प्रतीक आलंबन क्या है प्रतीक आलंबन की दृष्टि से किन वाक्यों को कहा जा रहा है उसका क्या स्वरूप रहता है और जो प्रती कालंबन नहीं है ऐसे वाक्यों को कैसे समझेंगे यह सब व्याकरण और संस्कृत के शब्दार्थ के पहचान से होता है और वेद तो बिल्कुल इसको पृथक करके ही कथन कर दिया ऐसा नहीं कि आपको एक साथ मिला करके बोल दिया ऐसा नहीं होता तो अगले अधिकरण आएगा प्रतीको संबंध में विचार करेंगे तो यहां भाष्यकार वो लक्षण देना चाहते हैं जो उपनिषद वाक्यों में व्रती का आलंबन उपासना और वास्तविक तत्व से आदि वाक्य तत्त्वार्थ विचार ये तत्त्वार्थ विचार और उपमान विचार इत्यादि में भी वाक्य का भेद होता है तो वाक्यों को एनालाइज करना पड़ेगा उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन से वाक्य से क्या अर्थ निकलता है और ये वाक्य ऐसा कहने में क्या तत्व इसके लिए कहते हैं कि जहां प्रतीक दृष्टि अभिप्रेय थे जहां मन जिस वाक्य में प्रतीक दृष्टि का अभिप्राय होता वहां सकृदेव तत्र वचनम बवती वहां तो एक ही बार कहा जाता बार बार नहीं कहा जाता सकृत मन एक बार कहा जाता जैसे यथा मनोब्रह्म आदित्यो ब्रह्म इत्यादि इत्यादि में मनोब्रह्मा ऐसा कहा और आदित्यो ब्रह्मा ये कहा और इसमें एक और लक्षण है पहले कहा है कि ये उपासना वाक्य है तो वो मनोब्रह्मा इत्यादि कहने के बाद में एक इति लगेगा इति का मतलब होता है ये आध्यात् वहां संपद उपासना जहां जैसे उपासना आई है उसी उपासना को वैसे उपासना मानना है जैसे इस वाक्य में आपको मिलेगा मनोब्रह्मेत वहां उपासीता ऐसा मिलेगा आदित्यो आध, ब्रह्म इत्यादेश ऐसा वहां इति आदेश उपदेश ऐसा मिलता है आकाशो ब्रह्मी वहां भी इति लगते ये इति लगने का अर्थ होता है ये इति संस्कृत में बहुत काम करता है इधि का स्थान स्थान पर अनेक अभिप्राय होता है वो प्रसंग से आपको अभिप्राय को समझना पड़ता है ऐसा एक शब्द में यदि मना ऐसा इस प्रकार से इस कारण से ये बहुत सारे अर्थ होते और पूर्व वाक्य को अलग करने के लिए भी इधि होता है और कोटिंग करता है तो भी होता इतिस्मा आचार्य वी ऐसा आचार्य कर रहे थे मतलब आचार्य के वजन को आप कोट कर रहे तो वहां भी इति लगाएंगे इसका मतलब अभी इसके बाद में जो कहने जा रहे वो अपना वजन नहीं है वो दूध वचन जैसा बोलते हैं अभी दूध को बेचता है तो दूध को जो जो समाचार दिया हो वैसे वैसे जाके वहां बोलेगा और किसी को गाली देने के लिए बोला है तो वो गाली भी बोल देगा लेकिन वो गाली उसका नहीं होता वो कोट कर रहा होता इसलिए उसको दंडित नहीं किया जाता वो तो केवल ठेपरकाटर जैसा जो वहां सुना है उसको आके अगर बोलता है ना तो ऐसे होता है ऐसा ही यहां जब कोर्ट करते हैं तो अभी ईदी लगते तो ईदी के साथ में पूरे अग्रह वाक्य का संबंध नहीं होता ऐसा ही इसमें कुछ लक्षण होते हैं भाष्यकार ने एक लक्षण पहले कहा था यह दूसरा लक्षण कह रहे प्रति का दृष्टि जहां है वहां एक बार का, बार बार नहीं कहा जैसे तत्व आदि में बार बार कहा एक बार ना अनेक बार कहा तो अनेक बार कहने के वहां नहीं होता उपासना में एक ही बार कहे यह पुनस्तु अहमस्मी अस्मि, अहमस्मी अहम चमसी त्या आ, यहां देखिए ये यह दोनों तरफ कहा यहां तो तम अस्मि ऐसा कहा और उसके बाद अहम चमसी दोनों तरफ कहा एक तरफ कहने से होने वाला था फिर दोनों तरफ क्यों कहा तो ये इसलिए कहा तो अतः तमसी त्या अतः प्रतीक श्रुति वैरूप्या अभेद प्रतिपत्ति ये प्रतीक श्रुति का वैरूप्य होने से ये प्रतीक श्रुति नहीं है प्रतीक मानने को नहीं कह रहा अहम को प्रतीक मानकर के उपासना करो ऐसे नहीं है यहां तो प्रतीक श्रुति के साथ विरूप है प्रतीक श्रुति जो है ना मनोब्रह्म प्रतीक श्रुति है यानी मन को ब्रह्म मानकर के उपासना करो ऐसा बोला बोलता है मन ब्रह्म है ऐसा नहीं मन को ब्रह्म मानकर के उपासना करना है बस आदित्य ब्रह्म मानकर के उपासना करनी भूभाना में इस प्रकार के आते तो इसमें प्रतीक व्यक्त है स्पष्ट है और यहां तो प्रतीक की दृष्टि नहीं है, इसलिए यह अभेद प्रतिपत्ति के लिए कहा गया है और भेद दृष्टि अभवादाच दूसरी बात है जहां ये वाक्य आया उसका तुरंत आगे आप देखिए हम ब्रह्मास्मि इस वाक्य के आगे उसी खंड में उसी वाक्य में आगे मिलेगा भेद दृष्टि का अपवाद अभेद विप्रेद होने से ही भेद दृष्टि का अपवाद वहां कहा गया नहीं तो भेद दृष्टि क्यों अपवाद क्यों कहेंगे क्योंकि यो अन्याम देवदाम उपास्ते। अन्य करके उपासना नहीं करो बोला यो अन्यम देवदाम उपास्यो अन्यो अहम अन्योहम अस्मी मैं अलग हूं देवता अलग है ऐसा यदि उपासना करता है तो वो नशा वे था वो नहीं जानता था। तो वासना उस प्रकार के अलग करके करने को निंदा किया अलग करके नहीं करना बोला। उसका अभिप्राय क्या है वो तो फिर एक ही अभिप्राय ऐसा हो, हो जाता है अब भगवत गीता में भी कई बार वो भगवान को अपने स्वरूप मानकर के जो जानेगा वो श्रेष्ठ माना गया है और बाकी तो वासना के लिए होता है तो उपासना के लिए जो कहते हैं उसको तात्पर्य से हम परंपरा से तात्पर्य से तो ज्ञान में ला सकते हैं लेकिन उपासना के लिए जो कहते हैं वो भेद दृष्टि सहित होता है वहां उपासना होती है ये वाक्य तो उपासना के लिए नहीं है और ये कोई आलंबन उपासना भी नहीं है मृत्यु हो स मृत्यु माप नो दिया नाने में भी आया कठोर में आया जो नाना देख करके समझता है अनेक देखता है उस वो तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करते रहता है उसको कष्ट से कष्ट होता ही रहता वो संसार से मुक्त नहीं होगा मृत्यु से मृत्यु प्राप्त करने का अर्थ है वो संसार से मुक्त नहीं होगा वो अज्ञान प्रेरित अज्ञान के कारण कार्य का, का, कारण अज्ञान रहने के कारण उसको पुनः पुनः कर्म करना होता है कर्म से जन्म होता है यह होता रहता है इसलिए पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त करेगा ऐसी निंदा की और आगे भी सर्वम तम परादात यो अन्यत्रात्मन सर्वम वेदा ये स्पष्ट कहते हैं कि वो सब कुछ माने जितने भी प्रपंच में वस्तु है सृष्टि में जितनी भी है ये सारे ही उस व्यक्ति को अलग कर देगा उसकी निंदा करेगा परादात अनादर करेगा जो अपने से अलग सबको जानता जो अपने से अलग जानता है उसको कोई आदर नहीं करेगा और कोई भी अत्यंत प्रेम करता है तो कहते हैं कि मैं अपना जैसा मानता हूं ऐसा कहता मैं तुम्हें अपना जैसा मानता हूं ये अपने ही लोग हैं ऐसा बोलते इसका अर्थ क्या है कि वह अत्यंत प्रेम है उसका अत्यंत प्रेम करने पर एक ही शब्द कह सकता है कि अपना शब्द प्रयोग कर सकता है कारण क्या है कि वो अत्यंत प्रेम अपने को ही करता और अपने साथी को भी उसे प्रेम करे तो जैसा मैं अपने को प्रेम करता हूं वैसा आपको प्रेम करता हूं यह बोलने पर वो बहुत उत्कृष्ट हो जाता है इसका अर्थ क्या है कि अपने से अलग करके किसी को जानता है किसी को अपना मानता है तो वो कभी भी स्वरूप दृष्टि से नहीं हो सकता है निम्न कोड़ी का माना जाता है इसके कारण उसको त्याग देते का सब कुछ त्याग देते ब्रह्म तमपराधा दिव्यो अन्यत्रात्मन ब्रह्म वेदा क्षत्रम तमपराधाद्यो अन्यत्रात्मन क्षत्रम वेदा लोका तमपराधो यो अन्यत्रात्मन लोकान वेदा वेदा स्तंपराधो यो अन्यत्रात्मन वेदान ऐसे वहां लंबा चौड़ा कहा एक एक को घिन करके कहा कि ब्रह्म क्षत्र आदि जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ को लिया जो मुख्य मुख्य है उसको लेके कहा कि लोग भी उसको निंदा करेगा लोग भी उसको त्यागेगा ब्रह्म क्षत्र आदि भी त्यागेगा वेद भी त्यागेगा यदि वेद को लोग को ब्रह्म क्षत्र आदि सब प्रपंच को अन्यत्र आत्मन वो आत्मा से अलग है ऐसा जानता हो बहुत गलत है और उसके बाद में अंत में सब मिला के कहा सर्वम दम पर अन्यत्र आत्मन सर्वम वेदा ऐसा कहा कि सब कुछ उसको त्याग कर देता सभी त्याग देता है ये निंदा अर्थात अनात्म भाव से अपने से अलग देखना नहीं चाहिए यही कहा है और इसी आधार पर हमारे वेदांत चिंतन चलता है उपासना के स्तर पर वहां अलग है और तत्व तो विज्ञान के स्तर पर आएंगे वो अलग है लेकिन ये ही दृष्टि है इसलिए आत्मभाव से ही ये उपासना करनी चाहिए और नहीं इत आध्या भूयसी श्रुति वेद दर्शन अभवत इतने सारे श्रुदियां हैं भूयसी बहुत जो है भू अर्थ में भूय शब्द का प्रयोग होता है भू ऐसा होता है बहु शब्द में भूय शब्द का प्रयोग होता है इसलिए भूमा शब्द भी ऐसे बनता है भूमा मन बहुत व्यापक तो ऐसे बहुत ही श्रुतियां कितने सारे श्रुतियां हैं जो भेद दर्शन को अपवाद करती इसलिए अभेद दर्शन में तात्पर्य है आत्मभाव से ग्रहण करने में तात्पर्य ईश्वर भाव से भी नहीं तो उत्तम न विरुद्ध गुण और अन्योन्य आत्मसंभव न्याय दोष कहते हैं आपने जो कहा था आपने कहा इसमें विरुद्ध में आपने ये तर्क दिया था कि ये जो शारीर आत्मा है वो संसारी है उसमें पाप आदि दोष रहता है और जो परमात्मा है वह असंसारी है वो पापादि निर्मुक्त रहता है अपहद अपात्मत्व तो आदि लक्षण रहता या आत्मा अपहद अपात्मा ऐसा रहता अब इन दोनों विरुद्ध गुण धर्म को अन्योन्य संबंध कैसे किया जा सके? ऐसा तो हो नहीं सकता क्यों संसारी को असंसारी बनाना नहीं होगा और असंसारी को संसारी तो नहीं बनाना चाहिए अनादर है निंदा है ईश्वर को अपने संसारी बना दिया कैसे हो इसलिए कहा कि विरुद्ध गुणा और अन्योन्य विरुद्ध गुणों का अन्योन्य आत्मत्व तो असंभव है नहीं हो सकता कहते नायब दोष है यह भी कोई दोष नहीं ऐसा है कि ये अब ये विरुद्ध गुण आपको जो दिख रहा है ना विरुद्ध गुण केवल परमेश्वर और जीवात्मा में इतने में है ऐसी बात नहीं ये एक एक सृष्टि के वस्तु में सृष्टि की जितने भी वस्तु है उसमें एक एक वस्तु में विरुद्ध गुण दिखते हैं एक का दूसरे में ही मिलता और असमयोगी एक जैसा भी दिखते दो सारे असमयोगी होते हैं। एक का काम दूसरे में नहीं होता आ, तो वो एक का एक का, का कार्य क्षेत्र दूसरे में नहीं होता एग्रोच नहीं करते जो जो एक करेगा वही उसी में रहे और इंद्रियां भी ऐसे हैं चक्षु है वो चक्षु का ही कार्य करती है और दूसरे को दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती ऐसे बहुत सारे आ, है ऐसा कहा जा सकता है बहुत सारे विरुद्ध गुण कहा जा सकता है ऐसे परमेश्वर और इसमें विरुद्ध गुण है बोलते ये विरुद्ध गुणतया गुणताया मिथ्यात्वपत्ती ये जो विरुद्ध गुण आपको भाजता है ना ये वास्तविक नहीं है ये मिथ्या आपको ऐसा दिखता है कोई कोई उपाधि के कारण उसमें विरुद्ध गुण जैसा दिखता है आप जिसको शुद्ध समझते हैं वो कोई दूसरे के लिए अशुद्ध होता है और आप जिसको अशुद्ध समझते हैं दूसरे के लिए वो अपना भोजन आदि होता है शुद्ध होता है शुद्ध मतलब उसके लिए वो भोजन ऐसा है इसीलिए ये सारे जितने भी भेद हैं विरुद्ध गुण हैं, ये मिथ्या ही है अब यहां किसके विरुद्ध गुण हो गया यह परमात्मा में और जीवात्मा की बात कर रही है ध्यान देना अब यहां से लेकर जो भाष्य चलेगा और बहुत सारे ऐसे रहस्य के बारे में कहेंगे अब हम कैसे इसको मिलाते हैं इसके बारे में कहने जा रहे हैं ये खुलासा करेगा कि हम ऐसे ऐसे होते हुए भी ऐसा मानते हैं वेदांत में आत्मा को ही प्रथम मान करके मुख्य मान करके ऐसे करते हैं तो अभी यहां किसको विरुद्ध गुण किसके लिए कह रहा है? जीवात्मा और परमात्मा बोलते जीवात्मा परमात्मा में जो विरुद्ध गुण आपको दिखाई दे रहे वो भी वास्तविक नहीं होगी मिथ्या कल्पित है ऐसा कोई वृद्ध गुण नहीं गुणी नहीं है तो गांव विरुद्ध गुण है? चलो गुण हो तो वहां विरुद्ध गुण होता है और गुणी नहीं है तो विरुद्ध गुण नहीं आ सकता तो गुण सारे कल्पित है और यहां भी गुण कल्पना की है वहां भी गुण कल्पना की तो सारे गुण कल्पित है तो फिर उससे अलग से कोई कोई अच्छा गुण बुरा गुण कहने की आवश्यकता नहीं वो सारे गुण को ही हटाने लायक है कहां जहां भी गुण मिलेगा परमात्मा में मिलेगा कि जीवात्मा में मिलेगा कोई हिरण्य गर्भ में मिलेगा वो कोई देवता में मिलेगा कोई किसी में मिलेगा कहीं में मिलता है हम तो निर्गुण मानते हैं तो गुण कहां से आएगा तो गुण का विरोध तो हम ऐसे ही परिहार कर सकते हमारे लिए एक उत्तर है कि वो मिथ्या हाँ फिर कहा यदि पुनरुत्तम ईश्वरा भाव प्रसंग वो फिर आपने कहा था बहुत बड़ा दोष दिया यदि ईश्वर को संसारी बनाते हैं तब तो ईश्वर का ईश्वर संसारी बन जाएगा तो अधिकारी नहीं रहेगा और ईश्वर का ईश्वरत्व तो अभाव हो जाएगा कहा ना ईश्वर से तो संसारी आत्मत्व ईश्वर अभाव प्रसंगा का ईश्वर का अभाव हो जाएगा ये ये, ये भी आपने कहा था बड़ा बड़ा दोष लगाया है ना बोले ईश्वर का अभाव हो जाना मतलब बहुत बड़ा दोष है धीरेश्वर हो जाए तो मान नहीं सकते बोलता है ये पुनरुत्तम ईश्वर अभाव प्रसंग ईश्वर अभाव है ऐसा आपने जो माना ये भी ठीक नहीं तथा ये भी गलत है क्यों शास्त्र प्रामाण्याप अनभ्युभगमान से ईश्वर का अभाव को हम शास्त्र प्रमाण से नहीं मान सकते ईश्वर के अस्तित्व में शास्त्र प्रमाण है और ईश्वर का अभाव को हम मानते नहीं हम ईश्वर को मानते ईश्वर अभाव का अनभ्युभगमान हम स्वीकार नहीं करते कि ईश्वर आप ईश्वर नहीं है बोलने से हम ईश्वर से स्वीकार करेंगे ऐसा होता नहीं होता है अब हम ईश्वर को संसारी नहीं बना रहे ना संसारी को ईश्वर बना रहे ये सब हम कर नहीं रहा आप जो हम नहीं कर रहे हैं उसको कह रहे आपको ऐसा लगता है प्रक्रिया के दृष्टि से ऐसा लगता है कि हम जीवात्मा को ईश्वर बना रहे हम जीवात्मा को ईश्वर नहीं बना रहे हम जीवात्मा को क्या बना रहे हैं वो क्या सिद्ध कर रहे हैं वो जीवात्मा का जो स्वरूप है सचिदानंद है वो परमात्मा का स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं हम कोई भी जीवात्मा को ईश्वर नहीं बनाते और ईश्वर को तो जीवात्मा बनाने का सवाल ही नहीं ईश्वर को क्यों जीवात्मा बनाएंगे तो यहां अद्वैत अभेद का अर्थ जीवात्मा को ईश्वर बना दिया ऐसा नहीं यहां ध्यान रखना चाहिए ईश्वर जो है ना ये ईश्वर को हम नहीं बना वो अगले सब में बहुत सारे अधिक्रम आएंगे ईश्वर का धर्म बुरा अलग है उनकी वो बात अलग है हम ये जीवात्मा को क्यों ईश्वर बनाएंगे ईश्वर नहीं बनाते और ईश्वर अभाव मानते भी नहीं शास्त्र प्रामाण्या अनभ्युवगमात शास्त्र प्रमाण है ईश्वर के विषय में ईश्वर है और हम भी करते नहीं करते नहीं ईश्वर से संसारी आत्मत्व प्रतिपाद्यत इत एक स्पष्ट कह हम ईश्वर को संसारी आत्मा बनाते हैं ऐसा ही हम वेदांत में प्रतिपादन करते हैं ऐसा हम स्वीकार ही नहीं करते तो फिर आप किसको क्या बना रहे थे अब सोच लो आप ईश्वर को हम संसारी आत्मा नहीं बना उसको इधर नहीं लाया है इधर नहीं से उधर ला जा ये ले जाने और मिलाने की प्रक्रिया है ही नहीं हमारे पास तो आपने हमारे वेदांत को गलत समझा तो नहीं ईश्वर से संसारी आत्मत्व लोग कहते हैं कि जीवात्मा को संसारी बना देते वो ईश्वर के साथ मिला देते और ईश्वर के साथ तत्व और तम के साथ संबंध करके ईश्वर को यहां बना देते इत्यादि बोलते हैं वेदांत में ये सब गलत है ये वेदांत के अनपढ़ लोग जो अल्प वेदांत अध्ययन किए उनका ये कहना होता और इसके साथ दो का विरोध होता असली वेदांत के साथ वो विरोध कर नहीं सकते क्योंकि असली वेदांत उन्होंने पढ़ा ही नहीं तो समझा समझाई नहीं उसे, नहीं समझने से ऐसा होता ये हम यहां से वहां बना रहे हैं वहां से मिला रहे हैं ये ये सब दिखता है ना ऐसे कुछ नहीं है यार ऐसे कुछ नहीं है देखो भाषकर क्या कह रहा है कि हम ईश्वर ईश्वर को ईश्वर से संसारी आत्मत्व तो प्रतिपादन करते हैं ऐसा है ही नहीं जिससे कि आपको यह आपत्ति लगे कि ईश्वरा भाव हो जाएगा ईश्वर संसारी हो जाएगा तो ईश्वरा भाव हो जाएगा वो तब होता जब हम ईश्वर को संसारी आत्मा बनाने की बात करते हम तो ऐसे बनाने की बात ही नहीं कर रहे अब कहां से ला रहे हैं कि ईश्वर को संसारी बनाया ऐसा ऐसा नहीं होता तो इसलिए वेदांत की ये आंतरिक प्रक्रिया को ठीक समझना पड़ेगा ऐसा कहा अभी यहां टीका देखिए पिछले पृष्ठ में नीचे टीका में तृतीय पंक्ति है एकत्व श्रुदी अपूर्वा फल फलवत्भ्या तात्पर्य सिद्धेर् मुख्यवृत्तिवे गौण य्यौधश्रुतीना तलिंगा चवैपरी कलित भेदलबना मुख्यमे जीवब्रह्मणोर ऐक्य ये जो यह कहा है कि हम गौण ऐक्यम नहीं मानते किसी भी प्रकार कोई भी लक्षण से युक्त जीवात्म परमा का ऐक्य नहीं मानते इसमें इसको ध्यान में रखना चाहिए ये शंकर वेदांत की विशेषता है ये जो भी अभी बताते जा रहे हैं ये यही सब स्पेशलिटी है मतलब अन्य वेदांत प्रक्रिया में और हमारे अद्वैत वेदांत भाष्य अनुसार जो वेदांत प्रक्रिया है उसका भेद इन विषयों पर है और ये केवल सुनने से आपको ध्यान में नहीं रहेगा इसका पूरा पक्ष और इसके संबंध में आ, कम से कम ये एक पन्ना दो पन्ना लिख के रखना चाहिए ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर भारतकार ने ऐसे ऐसे दिया क्योंकि ये बार बार आप आ, सुनेंगे नहीं तो आपके मन में ये धारित नहीं होता क्योंकि हम तो पहले का ऐसे अधिकारी नहीं एक बार सुनकर के पूरा ऐसे छाप लग जाए तो वो नहीं होता है इसीलिए खाली सुनते रहे और हिलाते रहे तो नहीं होगा उसको ध्यान में रख करके मन में ला करके और ये जो है कट्टर विरोध है जिसको हम कट्टर विरोध कहते हैं अन्य दर्शनों के साथ ये जो बातें अभिभाष्य कहने जा रहे हैं इनके साथ उनका कट्टर विरोध है क्योंकि वो कैसे एकत्व को मानते हैं वो प्रक्रिया है ही नहीं हमारे हम तो दो मान करके फिर मिलाने की बात नहीं करते मिलाना यहाँ मिलाने की प्रक्रिया है ही नहीं यहां स्वरूप प्रक्रिया है वहां मिलाना नहीं होता यहां कुछ धर्मों को हटाया जाता है जो मिथ्या आरोपित धर्म है या प्रक्रिया से अध्यारोपित धर्म है उनको हटाते हैं हटाने के बाद शेष को ही हम स्वरूप मानते हैं। स्वरूप में ना ईश्वर को जीव बनाते हैं जीव को ना ईश्वर बनाते हैं, वो ऐसे कुछ नहीं होता है। ये ये है प्रक्रिया इसलिए ये कहते हैं कि ये जो एकत्व श्रुति है एकत्व श्रुति वास्तविक है कैसे वास्तविक है ये एकत्व श्रुति नाम अपूर्वा फलवत् तो तो तात्पर्य सिद्धि मुख्य वृत्ति संभव एकत्व श्रुति अपूर्व श्रुतियां ये एक, एक विशेष बात को बताने वाली श्रुतियां हैं अनित साधारण फल बताने वाली श्रुतियां ऐसे श्रुतियों का और तात्पर्य सिद्ध ये तात्पर्य से मालूम होता है तात्पर्य करने का अर्थ क्या होता है क्योंकि शब्दार्थ ज्ञान में तात्पर्य भी एक अंग होता शब्द क्या कहता है उससे आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा कथा उस समय तात्पर्य से अर्थ ग्रहण होता है शब्दार्थ ग्रहण में क्या क्या है क्या क्या चाहिए शब्दार्थ ग्रहण का आलंबन क्या क्या कितने किस प्रकार शब्दार्थ ग्रहण होता है? है पता नहीं है ना शब्दार्थ ग्रहण किस किस कारण से शब्दार्थ ग्रहण होता है आकांक्षा योग्यता सन्निधि और तात्पर्य ज्ञान ये वेदांत में जोड़ा गया आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य ज्ञान ये सब जो है ना अर्थ संग्रह में पढ़ा हुआ ये तर्क संग्रह में पढ़ा हुआ है हाँ ये सब तर्क संग्रह पढ़ करके रखने का नहीं ये स्मरण करना चाहिए शब्दार्थ बोध में क्या क्या सहकार है ये सर्वत्र आता है सभी दर्शन के लिए आ, तो ये तात्पर्य ज्ञान ये तात्पर्य ज्ञान के अनुसार इसको लिया जाता है तात्पर्य ज्ञान का अर्थ होगा शब्द से साक्षात संबंध न होने पर भी शब्द का तात्पर्य भाव समझ करके वो अर्थ में आएगा वो वही उसका असली अर्थ होता है तात्पर्य ज्ञान को बाहर से लाया नहीं जाता तात्पर्य ज्ञान और कुछ संबंध करके भी नहीं लाया जाता यानी पूर्वा पर अन्य अन्य तात्पर्य उसका प्रकरण को देखते हैं वक्ता का अभिप्राय को समझते हैं उसके बाद कहा जाता है इसी को तात्पर्य ज्ञान कहते हैं इसलिए बोलो तात्पर्य सिद्धेर मुख्य वृत्ति संभव है गौणत्वयोगात् ऐसे में मुख्य वृत्ति मुख्य वृत्ति का होता है मुख्य शब्दार्थ ज्ञान वृत्ति का यहां शब्दार्थ ज्ञान साक्षात ही हमें उसमें शब्दार्थ ज्ञान शक्ति वृत्ति से भी होता है कभी लक्षणा से भी होता है तात्पर्य ज्ञान से भी होता है तो ऐसा संभव होने पर गौणत्व अयोगा उसको गौण नहीं माना जाता इसको गौण मानना संभव नहीं गौणत्व आयोग वो गौण नहीं मानना चाहिए द्वैत श्रुति नाम अभी बाकी जो द्वैध श्रुतियां हैं द्वैध श्रुति नाम तलिंगा नाम चद्वैपरीत्या और द्वैध श्रुति और द्वैद श्रुति संबंधित जितने लक्षण बताए हैं जो आपने हेतु दिए ये सब तद्वैपरीत्या इससे भिन्न होते हैं ये तात्पर्य ज्ञान में मुख्य में नहीं आते इसलिए कल्पित भेद आलंबनत्व कारण क्या है ये कल्पित भेद को आलंबन करके ही आप कहते हैं ईश्वर के जो भी लक्षण आप जानते हैं ये सब अध्यारोपित कल्पित भेद को लेकर के हैं। जीव में जो संसारित्व तो आ पड़ा है ये भी कल्पित भेद के कारण आ पड़ा है इसलिए कल्पित भेद आलंबनत्व कल्पित भेद को आलंबन मान करके ही आप द्वैध श्रुदियों का संबंध करते हैं अर्थ करते हैं और उसके हेतुओं को देखते हैं और इसीलिए मुख्यमेव जीव ब्रम्हण और ऐक्यर्थ है मुख्य ही जीव ब्रह्म का ऐक्य है और कहते हैं ये प्रतीक दर्शन भी नहीं है प्रतीक दर्शन का अर्थ भी यहाँ नहीं है क्योंकि वाक्य वैरूप्यादि कहा भेद से निंद मानवाच अभेद से भी भेद की निंदा जहां अभेद का प्रतिपादन करते हैं वहां पूर्व अपर में कभी कहीं भी होगा और भेद की निंदा वहां प्राप्त होती है विरुद्ध स्वभावत्वाद् भेदो जीव ब्रह्मणोर इत्य उत्तम अनुत्य प्रत्याह ये जीव और ब्रह्म का ऐक्य होना संभव नहीं है विरुद्ध स्वभाव होने के कारण ऐसा पूर्वादी ने कहा था संशय में कहा था तो उसको अनुवाद करके उत्तर देते हैं ये विरुद्ध स्वभाव जो आपको भाषित होता है ये वास्तविक नहीं है कि विरुद्ध गुणताया मिथ्यात्पत्ति है जितने तो विरुद्ध गुण है ये मिथ्या बिंब प्रतिबिंब व उपाधि कृतो विरुद्ध धर्माध्यासो नवास्तव जैसे बिंब प्रतिबिंब में दो अलग अलग जो कहा जाता है वो उपाधि के कारण होता जहां प्रतिबिंब पड़ा उसके कारण उसको प्रतिबिंब कहा और प्रतिबिंब की अपेक्षा बिंब को अन्य कहा इस प्रकार से वो उपाधि संबंध से ऐसा हो जाता यह अंतकरण आदि उपाधि है अंधकरणादि विशिष्ट जीव का भाव होता है इसके कारण वहां इस प्रकार का विरुद्ध धर्माध्यास कह दिया है वास्तविक में तदात तात्विकत्विक तो उसका ऐक्य ही होता है अभेदे भी संसारी आत्मत्व ईश्वर से संसारिणों वादात्मत्वत्वल्प्य आद्य दूषणम तदनुभाष दूषयते तो पहले पूर्वादि ने यह दो विकल्प करके अपने वक्तव्य पूरा किया था कि या तो आपको ईश्वर को संसारी बनाना पड़ेगा एक करने के लिए कि तो दो अलग अलग को मिला करके आपको यह करना है या तो आपको ईश्वर को संसारी बनाना पड़ेगा नहीं तो संसारी को ईश्वर बनाना पड़ेगा ये दो ही विकल्प है आपके पास तो उस विषय पर कहते हैं कि तो अभेद ये भी संसारित्व ईश्वर से अभेद मानने पर भी संसारी आत्मत्व ईश्वर तो का और संसारी का ईश्वर आत्मत्व तो विकल्प करके आद्य यानी ईश्वर का संसारी आत्मत्व तो होने की स्थिति में दूषणम तद जो दोष उन्होंने दिया था बोले कि ईश्वर अभाव प्रसंग है ईश्वर अभाव हो जाएगा फिर ईश्वरत्व तो नहीं का संसारी हो गया वो सर्वज्ञत्व तो धर्म उसमें रहेगा ही नहीं संसारी हो गया तो अल्पज्ञ हो जाता है और अनित्य भी होगा ऐसे ईश्वर अभाव ईश्वर का ईश्वरत्व तो समाप्त हो जाएगा ईश्वर किसी पर शासन नहीं कर पाएंगे क्योंकि संसारी है जैसा हम संसारी दुखी है भोगी है ऐसा ही वो हो जाएगा ऐसा दोष दिया था तो उसका उत्तर में यत पुनरुत्तम इत्यादि से भाष्य में कहा था आगे भाष्य देखिए तो नहीं ईश्वर से संसार आत्मत्व प्रतिपाद्यता इतभ्युपगछा महा ये ऐसा तो हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हमारे हमारे सिद्धांत में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है ना किमतर ही फिर क्या कहा आपके आप कैसे इसको मिलाते आपका ये मिलाने का फॉर्मूला क्या है मिलाना तो है ना हमने दो विकल्प किया दो फॉर्मूला दिया दोनों फॉर्मूला के आप फेल कर दिया नहीं होगा क्योंकि वो संसारी को आत्मा नहीं बनाते हैं आत्मा को संसारी नहीं संसारी परमात्मा को संसारी नहीं बनाते हैं ये करते नहीं आप ऐसा बोला फिर करते क्या है आप कैसे मिलाते कैसे बोलते हैं ये सब नहीं करते हुए हम मिलाते हमारा मिलाना ऐसा है कुछ नहीं करते हैं मिल जाता है कैसे होता है आप बता रहे हैं देखो संसारिण संसारी तो अबोहे न ईश्वरात्मत्व हम ऐसा करते ये संसारी जो है ना वो कुछ धर्मों को लेके बैठा हुआ है वो अपने को संसारी मान करके सुखी दुखी मान करके जन्म जात साब मान करके बैठा हुआ है अब उसको पकड़ करके क्या करते हैं पहले बोलो कि आप जो है ना स्नान करके आ जाओ शुद्ध होकर आ जाओ फिर उसको स्नान कराते हैं रोज रोज दो तीन बार स्नान कराते हैं तो स्नान करा करके करा के उसको शुद्ध कराते स्नान मतलब ऐसा ही उसका निरंतर जो है श्रवण मनन करा करके सुना सुना करके कान फाड़ करके सुनाएंगे अरे देखो तुम संसारी नहीं हो तुम ऐसा नहीं हो तुम कमजोर नहीं हो तुम तुम्हारा ये नहीं वो नहीं ऐसा सुना सुना के अंत में जाकर के फिर वो क्या संसारित्व तो अवोहन कर देगा मैंने संसारी तो धर्म से जितने भी था एक एक वो हटा देगा तो पहले शरीर तुम नहीं हो करके शुरू करेगा ऐसे ऐसे एक एक धर्म को हटा हटा करके अंत में उसको उसका संसारित्व तो धर्म जहां जहां था वो सारे उसके हाथ से अलग कर देगा अब वो उसके पास कुछ नहीं है तो संसारित तो गया मैंने संसारित तो गया मतलब संसारित तो नहीं मानता ऐसा हो गया ऐसा होकर के जब वो तैयार हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा तब हम इसको ईश्वरात्मत्व तो पर दिवाह तब हम उसको ईश्वरात्मा बोलते अब बनाया नहीं है, संसारी को नहीं बनाया जो उसका स्वरूप था यथार्थ स्वरूप था उसका संशोधन किया अब वो दूसरे भाव से बैठे हुए थे और दूसरे स्थान में बैठे हुए थे और इस प्रकार से धर्म लेकर के बैठा हुआ था ऐसा किया अब क्या होता है कि जब संसारित्व को हटा देते संसारित्व को पूरा हटा दें अब बोलते हैं संसारित को हटा दिया तो ईश्वरात्मत्व कैसे तो हो तब क्या होता है कि संसारित्व जब इसका हट जाएगा तो ईश्वर का ईश्वरात्मत्व तो भी शुद्ध हो जाएगा मतलब ईश्वर का जो ईश्वरत्व तो है जो संसारी से अलग करके वो ईश्वरत्व तो था वो भी समाप्त हो जाता है उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसके शोधन से तत्पद का शोधन हो जाता है तत्पद का शोधन की प्रक्रिया है उसको जान करके उसी का भी शोधन हो जाएगा और दोनों का तत्स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसका ज्ञान होने के बाद में फिर यहां मिलाना नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही वो था मिलाया नहीं जाता इसलिए आप द्वैद को बनाया नहीं जा रहा है द्वित को बनाना पड़ता है। द्वइ स्वाभाविक नहीं होता आपको द्विध करना है तो उसको बनाना ही पड़ेगा एक एक को अलग जब तक नहीं बनाएंगे तब तक द्वइ नहीं होगा आपको तो अभी बन बना हुआ मिला है इसलिए आप नहीं बना रहे द्वित तो क्यों सब माया के द्वारा भगवान ने बहुत द्वहित बना करके आपको दे दिया और इतने सारे हैं आप सोच सोच करके अपना जीवन चलाते हैं तो अब द्वैध बनाने की आवश्यकता नहीं हो रही है आपको लेकिन बनाना है तो द्वित को बनाना पड़ता है अद्वैत को नहीं बनाना पड़ता क्यों वो अद्वैत रहेगा तभी तो द्वैध बनेगा वो अद्वैत पहले था ऐसे द्वित बनाया गया इसलिए अर्थ चिंतन का यहां विचार करते हैं जो तो आप किससे क्या बनाया उसको देखना चाहिए है ना किससे क्या बनाया कैसे बनाया उस विषय में आप चिंतन करें तब मालूम होता है इसलिए यहां संसारी को जीव को नहीं बोला रहा अब जो जिसको भी कितना भी सुनाया जैसा कान फाट करके भी सुना दिया सुनाने के बाद भी वो मानने को तैयार है मानने को तैयार नहीं तो उसको बाहर कर देना वो मानना नहीं है मानना नहीं है तो आपका एक काम है ना आप चलो बाहर जाओ आप जा, जो आपको करना है सब करके आओ ऐसे करके छोड़ देने का वो तो संसारित तो को छोड़ने को तैयार है तो छोड़ने को तैयार नहीं तो फिर आप क्या बनाने जा रहे हो उसलिए उसको छोड़ने के लिए जो तैयार होगा उसी को छुड़ाया जाता है और उसी से उसको शुद्ध किया जाता है इसलिए संसारित तो अपोहन ही यहां कार्य होता है अपोहन का अर्थ तो हटा देना भार कर देना तो निर्मल ही निर्मल कर देना इस कर, ये करना यहां प्रतिपादित ये हम प्रतिपादन करना चाहते हैं आप तो मिलाने की बात करते हो मिलाने में तो आपकी कोई फॉर्मूला इसमें नहीं बैठेगी अब तक कोई फॉर्मूला आई नहीं हो ऐसे बिठाने इसलिए जो अन्य धर्म के लोग हैं ना यहां से चल करके फिर जाके भगवान को वहां मिलेंगे फिर भगवान जो है उनको स्वागत करेगा ये करेगा वो करेगा सोचते अब उनका तो कोई प्रक्रिया नहीं बन पाती कोई फॉर्मूला नहीं बनेगी तो इसलिए वो ऐसा ही रहता है खाली मान्य मान करके चल सकते कथा जैसे कुछ होता नहीं अब यहाँ से चलेंगे वहां जाकर के मिलेंगे फिर भगवान ऐसा बोलेगा फिर वो सुनेगा फिर ऐसे करेगा फिर ये जैसे हम बातचीत तो होते हैं इसी प्रकार के सब कथा उन्होंने बनाई है वो भगवान नहीं है वो जिससे बात कर रहे हैं वो कोई और है वो भी ऐसे कोई जीव होगा भगवान के कोई अलग हो जो आ, असली में परमात्मा है उनको कहीं जा करके मिलना नहीं पड़ता क्योंकि आप जहाँ रहेंगे वहां यदि परमात्मा नहीं रहता तो कौन सा परमात्मा वो कहीं और घर बना के रहता है तो वो तो और कोई है कोई राजा महाराजा जैसा कोई होगा वो भगवान तो नहीं हो सकता भगवान ऐसा क्यों दूसरी जगह रहेंगे इसलिए ऐसा है हम हम यहां ठीक करने से सब ठीक हो जाते और किसी को ठीक करने की आवश्यकता नहीं आप दूसरे को ठीक करने के चक्कर में रहते हैं दूसरे को दोष का आप चिंतन करते रहते हैं उसका ये दोष है इसका यह दोष है ऐसा दोष है वैसा दोष है आप वो करते रहे हो, कुछ होने वाला नहीं अपने दोष को ठीक करो तो फिर सब ठीक हो क्या सब ठीक ही दिखाई देगा फिर अपना दोष जब तक रहेगा तो तब तक तो आपको अधिक दोष दिखाई देगा जितना जितना आप दोष को ठीक करते जाओगे उतना आपकी सहनशीलता और व्यापकता बढ़ेगी तो अहंकार कम होगा जैसे अहंकार अहमार कम होगा तो धीरे धीरे वो समझ में आएगा ऐसा होता है इसीलिए ये हम प्रतिपादन करना चाहते हैं इसको आपने गलत समझा फिर कहते हैं एवं सती मैंने इस प्रकार के प्रतिपादन करते सुनो अद्वैत ईश्वर से अपहदात्मत्वादी गुणता विपरीत गुणता तो इतर से मिथ्या देखिए क्या बोल रहा है अब देखिए दोनों मिथ्या है हमारे पास ऐसे में जब हम इस प्रकार विचार करते हैं इसलिए मैंने कहा ये कट्टर अद्वैत वालावाद के सारे रहस्य है यहां जो बता रहे महाशिराज वो इसी के साथ सारे द्वैतों का विरोध है कोई नहीं मानता इसमें कहते हैं कि एवं के सती ऐसे होने पर अद्वैत ईश्वरस्य जो अद्वैत ईश्वर हो गया एक हो गया एक मान लिया नहीं ईश्वर को तब जो है ना ईश्वर का जो तो आदि गुण है जो अवहदात्मा विजरो विमृत्यु इत्यादि बहुत बहुत, बहुत बहुत अच्छे अच्छे गुण आप सांसद गुण का करते हैं ये सारे गुण और विपरीत गुण था तो ये जो जीवात्मा का संसारित तो गुण आपने गिनाया यह सब संसारित गुण सभी जानते ये दोनों ही मिथ्या होते होता जो जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं उनको बोले ईश्वर के गुण भी मिथ्या आया बोले तो कितना तो प्रॉब्लम होता है उनको तो इसलिए वो लोग बहुत नाराज हैं। है। ये क्योंकि ये दोनों हटा देना पड़ेगा अब वो रख के ये रख के तभी आप मिलाने की बात करते तभी समस्या आ जाती है वो फॉर्मूला नहीं बनती है ये ऐसा ही हटाने वाली फॉर्मूला इसलिए मैंने कहा जब इधर हटा देते हैं वहां भी हट जाता है वहां अलग से हटाने के अब होंगे आप अलग से कैसे कब हटाओगे ईश्वर आत्मत्व ईश्वर में जो अब आत्मत्व धर्म आप अज्ञान अवस्था में नहीं हटा सकते साधक अवस्था में नहीं हटा सकते जिज्ञास अवस्था में नहीं हटा सकते फिर ज्ञान अवस्था में तो हटाने के लिए रहेगा नहीं तो फिर क्या होगा अब कब हटाओगे इसलिए ईश्वर से हटाने की बात नहीं है हमारे हम हटाते नहीं ईश्वर से हां ये ये बात को नहीं समझते हम तो केवल संसारी आत्मा का दोष को हटाते संसारी आत्मा का दोष का कब हटाएगी भर्वास्थाई में हम तो साधक अवस्था में हटाते हैं अज्ञानी है अज्ञान अवस्था में प्रयत्न करते हैं अच्छा बनने के प्रयत्न करते हैं साधन करते हैं साधक अवस्था में करते करते पद पदार्थ ज्ञान जैसा अभी ज्ञान के बारे में बोला अभी ज्ञान जो है हमारा मुख्या है सारे शब्दार्थ ज्ञान पर सब कुछ स्थित है इसलिए शब्दार्थ ज्ञान कैसे होता है ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा इसके बिना कोई समझ में नहीं आता शब्दार्थ उच्चार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार जो आदि के शोधन प्रक्रिया है ये सब हम साधक अवस्था में करते हैं करने के बाद में आप आ, आ, आ, जो है ब्रह्माकार बनेगी ब्रह्माकार जैसे बन जाती है तो वो उसका शोधन पूरा हुआ माना जाए तो फिर उसके बाद में वो स्वरूप में लक्षिवृत्ति के द्वारा अनुभव करता वो तो कौन अनुभव करेगा यही अनुभव करेगा तब क्या है उसके लिए वो ईश्वर में अपग्रम धर्म या अन्य धर्म कोई भी धर्म नहीं है ईश्वर अलग से है ही नहीं तो हटाने की आवश्यकता नहीं और साधक अवस्था में वो नहीं हटा सकता क्योंकि साधक अवस्था में ईश्वर का हटाने का क्या अधिकार है इनके पास क्या हक है इनके पास वो तो है कर नहीं सकता वो तो बिल्कुल ऐसे ही है दुर्बल है और अल्पज्ञ है वो क्या हटाएगा सर्वज्ञता को ऐसा नहीं कर सकता इसीलिए जीव ही जो कुछ करता है जीव ही करता है उसको करने के बाद में बाकी नहीं रहता अच्छा इसलिए यहां अपहत्मत्वि गुण भी और उसके विपरीत गुण भी दोनों मिथ्या दोनों मिथ्या होकर के सिद्ध हो जाता है यानी दोनों अभी आपस में लड़ने लायक है नहीं है नहीं परस्पर पर धर्म का आदान विदान होगा ही अच्छा अब कहते हैं ये तो बहुत बड़ा यह है कि ऐसा आपने बोला कि भाई ईश्वर के अंदर भी कोई गुण नहीं अब ईश्वर को भी गुण के हटा दिया और जीव को तो पहले से गुण नहीं वो तो पहले से ही वो दुर्गुण वाले हैं तो वो तो हटा दिया ठीक है दुर्गुणों को हटाना कोई हानि नहीं लेकिन ईश्वर के पास अच्छे अच्छे गुण थे और जितने गुण जो तो हम आदान करना चाहते ऐसे गुण को भी आपने हटा दिया तो क्या होगा तो बोलते ये तो यदापि उत्तम ये जो कुछ आपने कहा ये सब जो है ना इस प्रकार इस प्रक्रिया से कहना ये प्रक्रिया हो गई हटाने वाली प्रक्रिया और कहेंगे आगे बढ़ते और भी कहेंगे लेकिन पूर्वादि ने एक और भी कहा था कि क्या कहा कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि विरोधस्थ प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि के साथ विरोध होता है क्या ईश्वर को जीव बनाना जीव को ईश्वर बनाने में प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि विरोध होता है अधिकारी अभाव अधिकारी अभाव हम्म अधिकारी अभाव का था पहले का अधिकारी अभाव है कोई तो वो तो ईश्वर को संसारी बनाने पर होता है वो तो हो गया उसका उत्तर हो गया अब ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि विरोध ऐसा होगा प्रत्यक्षादि विरोध अच्छा ही दिए ना तो यदा भी उत्तम अधिकारी अभाव प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि विरोध अधिकारी का अभाव होगा और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि का विरोध होगा अब ईश्वर को आपने शसारी बना दिया तो फिर वो कैसे होगा और ईश्वर तो साधन नहीं कर सका अधिकारी भी नहीं मिलेगा अधिकारी नहीं मिलेगा तो शास्त्र आ सके कि शास्त्र किसके लिए बनाया कोई अधिकारी है नहीं वो करने के लिए जैसे आजकल अधिकारी कम हो रहा है ना तो ऐसे अनर्थ होता है और कई लोग ऐसे कहते भी हैं तो ऐसा आपको सुनने में आएगा लोग कहते हैं कि ये वेदांत वेदांत जो है ना आजकल के समझने लायक नहीं है तो आजकल के अधिकारी के लिए नहीं है ऐसा बोलते अब कई लोग ये मान, मान रहे हैं कि आजकल वेदांतिका अधिकारी है ही ये ये पहले से वो सोच करके रखा उन्होंने पहले बोला कि इसका अधिकारी नहीं मिलेगा तो क्यों कौन कौन है इसे मानने को तैयार हो जाएगा ना आप ना कोई संसारी को रख रहे हैं ना ईश्वर को रख रहे हैं ना कुछ भी रखना है और आपके पास कोई प्रक्रिया है नहीं मिलाने की और संसारी ईश्वर को संसारी बना दिया तो फिर ईश्वर तो नष्ट हो करके फिर अधिकारी नहीं मिलेगा ऐसा अधिकारित अभाव प्रसंग बहुत बड़ा दोष है अधिकारी नहीं होना मतलब आपका कहना पूरा व्यर्थ है क्यों ये सुनकर के करने वाला कोई नहीं आप बोलते रहते हो लेक्चर करते रहते हो कुछ करने वाला कोई नहीं है मानने वाला नहीं है मानने वाला नहीं है तो चुपचाप बैठना चाहिए कोई बोलेगा की आवश्यकता नहीं वो मानकर मांत, जो मानता ही नहीं करता ही नहीं तो क्या करेंगे तो अधिकारी अभाव होगा ये बाप के सिद्धांत में बहुत बड़ा दोष आएगा और दूसरा जो है प्रत्यक्ष विरोध प्रत्यक्ष विरोध भी होगा बोलते तदाप या सत्य यह भी ठीक नहीं क्यों प्राप प्रबोधा संसारित्व तो अभ्युवान यह देखो भाई यह अधिकारी आपको कब चाहिए ज्ञान होने के बाद में चाहिए कि ज्ञान होने के पहले चाहिए ज्ञान होने के पहले चाहिए ना तो ज्ञान होने के पहले तो हम संसारी तो मानते हैं उसको तभी तो वो साधन करता है वो साधक है अधिकारी अभाव कहां से आ गया ज्ञान हुआ ही नहीं ज्ञान हुआ नहीं है वो अभी पढ़ लिख रहा है शास्त्र समण कर रहा है तो वो अधिकारी बना बन करके करने के बाद में जब पूरा हट जाएगा तब की बात हम अलग कर रहे हैं आप तो उसको इधर क्यों ला रहे वो बात की बात है ना अभी तो संसारी है उसको साधन करने की आवश्यकता और जो साधन करना जहां तक है तब तक अधिकारी है और उसके बाद तो अधिकारी तो समाप्त हो जाएगा मानते हैं उसे वो काम कर दिया फिर उसके बाद अधिकारी तो समाप्त हो जाता है जैसे आपका उम्र ज्यादा हो गया तो फिर आप वापस स्कूल में थोड़ी जा सकते स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा वहां उम्र की सीमा है ना तो सीमा के अंदर प्रवेश कर सकता है अब बाद में आप आगे चले गया फिर वापस वहां जाके लिखता तो अच्छा है वहां जाके अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठेंगे तो बहुत अच्छा है <laughs> बहुत आराम है ना कोई चिंता नहीं इतना झंझट नहीं बहुत अच्छा जीवन होता है स्वर्ण काल जो जीवन का स्वर्ण काल स्कूल का समय ही है वो तो स्कूल में पता नहीं चलता बाद में पता चलता है तो वापस जाने के लिए सोचा हमारे यहाँ कोई कवि ने ऐसा लिखा है कि यदि कोई ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे तो एक ही आशीर्वाद भी मानता हूं मुझे वापस स्कूल भेज तो ऐसे करके कविता लिखा बहुत सुंदर तो ऐसा ऐसी भावना होती है क्यों वहां बहुत अच्छा था कितने दोस्त बढ़िया दोस्त थे और सब अच्छे अच्छे थे और खेलते थे कूदते थे खाना पीना और वो ऐसा और कुछ जिंदा नहीं आगे पीछे का कुछ नहीं तो बहुत अच्छा था ऐसा सोच करके वापस जाना चाहते तो अधिकारी नहीं आप वापस नहीं जा सकते इसलिए एक बार ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उसका अधिकारी तो समाप्त हो जाता है यह मानते हैं किंतु प्राप प्रबोधा ये ज्ञान के पहले तो संसारित्व तो स्वीकार किया है संसारित्व तो स्वीकार किया तो उसको कहीं कोई अधिकारित तो अभाव का तो कोई प्रसंग है अब तद विषयत्व अच्छे प्रत्यक्षादि व्यवहार और यह संसारित्व तो को विषय करके ही प्रत्यक्षादि व्यवहार होता है और प्राप्रबोध में ही होता प्रत्यक्षादि व्यवहार बाद में प्रबोध के बाद हम मानते नहीं है प्रबोध के बाद ज्ञान के बाद भी प्रत्यक्षादि व्यवहार को वैसे के वैसे ही मानेंगे तब तो फिर विरोध होता ऐसा विरोध तो है ही नहीं क्योंकि हम ये सारे व्यवहार प्रत्यक्षादि व्यवहार विषय व्यवहार और भेद व्यवहार सब वहां मानते हैं यह संसारित अवस्था ये हमारी फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को समझो तब आपको समझ में आएगी बात नहीं तो नहीं समझ में आएगी ये यहां से मिलाने वाली बात कोई मिलाने मिलाने का नहीं ऐसा ही स्वरूप है स्वरूप में कौन है सभी है तो उसके लिए तो कोई दूसरा है ही नहीं कहते हैं कि ये कहा बोलते तत्व से सर्व आत्मेव भूत ये आत्म रूप से ही सबको जानना होता है तो जहां सब कुछ जिसका आत्मा ही हो गया जिस अवस्था ये संसारित्व तो अवस्था नहीं है संसारित्व तो अवस्था से वो प्रबोध अवस्था में आ गया तब सर्वम अस् आत्मेव भूत सब कुछ हो गया तब तो वहां कोई व्यवहार है ही नहीं में दिखाता है तब के नगम बचे तो कौन किससे किसको देखेगा वो कौन से इंद्रिय से किसको देख रहा है करके अनुभव होगा ऐसा होगा ही नहीं व्यवहार होगा तो भी वो भेद बुद्धि नहीं रहता मैं अपने चक्षु से इस विषय को देख रहा हूं मेरे से ये चक्षु भी अलग है विषय भी अलग है ये मेरी चक्षु है या मैं इस विषय को देख रहा हूं ऐसे केल कम भाव तो होता है, इसलिए वो भाव समाप्त होता आत्मा होगा ऐसा इत्यादि ना ही इत्यादि के द्वारा प्रबोधे प्रत्यक्ष आदि अभाव हम प्रबोध में प्रत्यक्ष आदि का अभाव हो जाता अब ये भी सुन के किसी को अच्छा नहीं लगेगा जितने वादी है इनको किसी को अच्छा नहीं, नहीं प्रत्यक्ष आदि अभाव कर दिया ये कैसा होगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि नहीं है बोल दिया इसलिए उन्होंने सोचा ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि क्यों नहीं है ये सब माया है इसलिए नहीं है ऐसा सोचा माया है इसलिए नहीं है नहीं कहा यहां क्या कह रहे देखिए जब प्रबोध हो जाता है आत्म स्वरूप से सबका दर्शन होता है तब प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि अभाव है ये माया है इसलिए प्रत्यक्षादि अभाव है ऐसा नहीं कहा वेदांत में कहीं भी नहीं कहा इसलिए इसको तो गलत व्याख्या करता प्रत्यक्षादि अभाव प्रबोध के बाद में कहा प्रबोध के बाद ही मिथ्या कहा उसके पहले नहीं उसके पहले तो संसारी तो है तभी तो अधिकारी ये साधन कर रहा है कह इसमें लोग पूरा कंफ्यूज हो गए क्यों इस इस विशेषता को वो समझ नहीं पाए कि ये किस दृष्टि से भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं, कि कहां से लेके कह रहा वो सभी का वाक्य प्रमाण है, है इसलिए ऐसा प्रत्यक्षादि अभाव नहीं कहता प्रत्यक्षादि अभाव कहेंगे तो वादी के वादित्व और दार्शनिक का जो दार्शनिकत्व तो ही समाप्त हो जाता है। जो प्रत्यक्ष आदि का विरोध करता है वो दार्शनिक नहीं माना जाता वो तो पागल माना जाता है उसको दार्शनिक नहीं मानते तो अब वो प्रत्यक्ष आदि का अनुकूल आपकी बात करनी पड़ेगी और सिद्धांत आप प्रतिवादन कर सकते आप वेदांत जैसे दार्शनिक सिद्धांत को आप जो है बिल्कुल गलत दिख्या ऐसा कैसा, कैसा कह सकते नहीं होता इसीलिए किसको कहा जाना मिथ्या कहा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी व्यवहार को कब कहा किस स्थिति में कहा ऐसे स्थिति में कहा तब यहां है नहीं प्रत्यक्षादी व्यवहार तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी व्यवहार का अभाव हो गया कहते प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी व्यवहार का अभाव हो गया तो फिर फिर, फिर क्या होगा हमारे तो पास फिर हम तो पूरे आश्रम बना के बैठे हुए हैं प्रत्यक्षादी अभाव हो गया हमारे पास जो है सब कुछ है हम तो श्रवण मानन कर रहे हैं और बड़े बड़े जो है जमीन के मालिक है फिर पैसा भी बैंक में रखे हैं फिर क्या है श्रुति है वो गुरु है शिष्य है फिर सब है सब व्यवहार हो रहा है तो फिर ये ये सब समाप्त हो जाएगा क्या होगा प्रत्यक्ष आदि है नहीं वो ज्ञानी हो गया फिर प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा बोल दिया तो फिर बाकी का क्या होगा ये इसको कौन संभालेंगे तो वो सीधा पूछता है प्रतिवाद वो, वो उसको समझ में आ गया ये वेदांति क्या करना चाहते हैं वो सबको खत्म करना चाहते और सबको खत्म करके फिर क्या बचाएंगे केवल आत्मा को बचाएंगे आत्मा के आधार पर सबको कहेगी इसका मतलब फिर इनके साथ कोई व्यवहार करने लायक ही नहीं हो क्यों वो तो कुछ लगता नहीं अपने पास और जो कुछ लेन देन नहीं कर सकते उसके क्या वह क्या व्यवहार करेंगे मेरे पास आप आए आपको कभी कुछ दिया ही नहीं एक गिलास पानी भी नहीं पूछा कैसा है क्या है कुछ नहीं पूछा तो आपको मेरे साथ व्यवहार करने की इच्छा ही नहीं होगी क्या है, वो जाता है एक प्लानी भी नहीं पूछता ऐसा सोचता है ऐसे थे मनों का हमने देखा वो ऐसे तो बहुत बात करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन आइए बैठिए पानी पीजिए कैसा है आपकी यात्रा कैसी रही और सब कुछल है घर में सब ठीक ठाक है ऐसे कभी प्रश्न पूछते नहीं थे और हमको भी आश्चर्य होता था ऐसा कैसे नहीं होता अब जैसे सामान्य में होता है जैसे किसी की तबियत खराब होगी हम पूछते हैं अरे तबियत ठीक है ठीक तो हो गया ऐसा पूछते हैं ना वो नहीं पूछते ऐसा होता तो हम लगता है बहुत क्रूर है इसी देखो तबियत खराब हो गया तबियत दवाई खा ले कि डॉक्टर को मिला कि ठीक हो गया कुछ नहीं कुछ ऐसे होते हम लोग ऐसे लोगों के साथ रहे जो एक भी ऐसा व्यवहार मतलब आपको व्यवहार के दृष्टि से लगेगा कि ये बिल्कुल गलत है 100 परसेंट गलत ऐसा लगेगा और वो स्वयं भी कहते थे यदि आपको असली संत बनना है तो व्यवहार की दृष्टि से एक कोई गलत बोलता है का मतलब आपको साधु बनने की क्वालिटी है ऐसा बोलते थे <laughs> वो समझना बड़ा मुश्किल होता था। वो वो पूछते थे कि लोग आके पूछते हैं कि ये कैसे आपको समझ में आएगा कोई साधु बनेगा कि नहीं बनेगा तो आप देख लो कि सारे व्यवहार ही आपको बोल रहे हैं कि इसको व्यवहार आता नहीं है और ये जो है व्यवहार में पूरा फेल है ऐसा यदि बोलता है तो समझ लो आप साधु बनने लाएंगे क्यों वो क्वालिटी दिख रहे था? <laughs> कोई अवस्था को नहीं पालन करता स्वामी जी बोलते थे ऐसा स्वामी जी स्वयं भी ऐसा करते थे और ऐसा बोलते थे कोई पूछते थे ऐसा बोलते और मेरे को व्यवहार नहीं आता बोला अच्छा ही है जो मैं साधु मैं व्यवहार आने की जरूरत नहीं व्यवहार क्यों करूंगा ऐसा होता है तो ऐसे ही हो जाएगा अब यहाँ किसी का क्या व्यवहार करा किसी का नमस्कार करो किसी को कोई कुछ ना प्रश्न करो अब कोई खाना खाया है अब चाय पिया है कुछ पूछो कुछ भी मतलब कोई भी नॉर्मल चिन्ह में कुछ भी नहीं आप उनको जाके कोई संशय पूछो तो उत्तर देंगे वो तो करेंगे वो तो पूरा करेंगे तब भी बीच में नहीं पूछेंगे कि आप चाय पी के आ गया नहीं पूछेंगे आप पूरे करेंगे बाद में बैठेंगे फिर आश्रम में कोई और होगा तो वहां चाय के समय में यदि पहुंच गया आपके भाग्यवश तब तो चाय मिलती है तो ऐसे ही हम लोग बढ़ने जाते तो ऐसे ही था यदि आप चाय के समय वहां पहुंच गया तो चाय बची हुई तो मिलेगी आपके लिए ना अलग बनाएंगे ना आपको पूछेंगे कि चाय पी के आ गया ये चाय पिये क्या ना वहां रखेंगे आपको चाहिए तो पी लो नहीं तो नहीं कोई चिंता नहीं ऐसे ही भोजन के इसमें भी ऐसा इस है अब कहीं यात्रा करके आ गया कहीं भोजन के समय बिठा भी नहीं गया और गया तो अब भोजन पूछना चाहिए मर्यादा है पानी भोजन भूजना ठीक है आप भोजन के समय पर वहां पहुंच गया तब तो बिठाएंगे भोजन खिलाएंगे पंक्ति के समय पहुंच गया पंक्ति खत्म होने के बाद में वहां दोबारा बने का कोई प्रश्न ही नहीं वो ताला लग जाती है फिर उसके बाद शाम को ही खुलेगा उसके बीच में दोबारा कुछ भी आप बना नहीं सकते भूखा रहना पड़ेगा तो ये व्यवहारिक दृष्टि से जब लोग देखते हैं ये बिल्कुल जो है अटपटा लगता है ये क्या खबरा क्या अभिमान है इनका ऐसा लगता है बहुत बदौे अहंकार या अभिमान है वो कुछ एक चाय तक नहीं पूछता और बैठो भी नहीं बोलता मतलब आया है ना कोई बाहर से तो उनको बोलना चाहिए ना बैठे ऐसे बोलना यहां से दिखा करके बोलना चाहिए तो मर्यादा है वो भी नहीं करते वो अपने आप बैठे रहेंगे तो आप स्वाम जी तो पढ़ रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे वो करते रहेंगे आप वहां जगह है तो बापू ने बैठ जाना बस नहीं बैठ रहे करो चले जा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा था हाँ तो ऐसा स्वभाव से वो बात ऐसे दिखाते नहीं थे स्वभाव से अगर दूसरा क्या है स्वामी जी स्वयं बाहर गया तो भी ऐसा ही है कि स्वामी जी स्वयं बाहर गया अब आइए बैठिए कोई नहीं बोला तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उनको कहीं भी बिठा दो आप नीचे भी बिठा दो कहीं भी बिठा दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आसन डालने की आवश्यकता है ना कुछ करने की आवश्यकता डाल दिया तो ठीक है डाल ही नहीं बोलते डाल दिया तो ठीक है नहीं डाला तो भी ठीक है तो वो नहीं चिंता करते और दूसरी जगह जाकर के चाय पीने की दृष्टि से जाएंगे ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं अब भिक्षा में कोई निमंत्रण देते हैं तब जाते तो निमंत्रण देना भिक्षा देना साधु का अधिकार नहीं है तो भिक्षा में निमंत्रण देते इच्छा हो तो जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे तो ये व्यवहार दृष्टि से यह प्रत्यक्षादि विरोध जो है ये स्वाभाविक हो जाता है ऐसा चिंतन करने पर होता है या हमने देखा है और अभी इसलिए पूछ रहे हैं कि इसका तो यदि प्रत्यक्ष आदि का अभाव आप कहेंगे तो श्रुधेर भी अभाव प्रसंग अब ये सबसे ऊपर जाके पकड़ लिया बोला कि ऐसे में तो फिर श्रुति का भी तो अभाव हो गया अब प्रत्यक्ष आदि का अभाव करेंगे प्रत्यक्ष अनुमान वुमान शाब्द ये प्रमाण में आता है श्रुति तो प्रत्यक्ष आदि से आदि से स्वभाव ग्रहण कर दिया ऐसे तो में श्रुधेर अभाव श्रुति मैंने वेद का भी तो वेद का अभाव आप कहेंगे अभी देखिए वेद का अभाव मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए वेद का भाव कहने का मतलब आप बिल्कुल नास्तिक हैं इसलिए दो ही दिन लोग बोलते बड़े नास्तिक है तो वेद का भी अभाव बोलता और क्या है वेद भी नहीं है अवेद का कर्म भी नहीं है अवेद नहीं है बोलते तो वेद का कर्म का फिर क्या फायदा कुछ भी नहीं रहेगा तो वेद का अभाव बोलने वाला कौन होता है नास्ती वेद ऐसा कहने वाला कौन होता है नास्तिक होता है नास्तिक ही तो कहता है कि वेद नहीं है अरे वेद वेद कुछ नहीं है ऐसा बोलने वाला नास्तिक होता है आप तो वेद का भाव ही बोलते इसलिए वो बड़े जो है विरोध कर, करते हैं श्रुति का भी अभाव इसका भी अभाव तो ये प्रश्न पूछ लिया देखिए भाष्यकार ने बिल्कुल सही ढंग से उसको ला करके रखा अब दो लोग इसको तो बोल नहीं सकता क्यों भाष्यकार ने पहले ही बोला आप जो आपत्ति हमारे ऊपर कहेंगे वो तो आपत्ति को पहले ही हमने वहां रखा पूर्व पक्षी में रखा उसका उत्तर भी दिया क्यों आ जाता है अब वेद का अभाव कहेंगे तो क्या हो जाएगा वेद का अभाव कहने मतलब वेद शास्त्र संबंधी सारा ज्ञान का अभाव और उसी से प्राप्त ब्रह्म अभाव फिर कुछ नहीं है फिर क्या ब्रह्मत्व तो पे वेद से प्राप्त है ना शास्त्र है। शास्त्र प्रमाण है धर्म का प्रमाण है वो शास्त्र और उसको भी हम नहीं मानते हैं उसके भी अभाव प्रसंग वो भी अभाव हो जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष आदि का अंतर्गत है वो पुरुष शिष्य भाव इत्यादि व्यवहार प्रत्यक्षाद के अंतर्गत है उसका भी अभाव हो गया तो बोलते ना इष्टत्वाद बोलते हम वेद का अभाव स्वीकार करते इष्टत्वादी इष्टत्वाद अब एक तो हम निरीश्वरवादी है अभी ईश्वर तो है नहीं ना ईश्वर को हमने यहां संसारी को साफ करके ईश्वर को भी साफ कर दिया तो ईश्वर में ईश्वरत्व नहीं है अभी और बाद में फिर वेद रह गया था चलो तत्व से आदि आदिवाक्य हम से आदि ब्रह्मादिक्य वेद का है तो वेद को तो मानना पड़ेगा बोलते हैं वेद का भी अभाव बोलते अब देखिए सामान्य दे कोई भी धार्मिक कोई भी ज्वी थी इसको कैसे सहन कर सकता कोई बोलेगा वेद अब वो प्रश्न पूछा तो क्या उत्तर दे रहा हैं इष्टत्व इष्टद्वा मतलब स्वीकार करते वेद का भी अभाव हम स्वीकार करते हैं क्यों हम स्वीकार करते हैं तो उसका आधार क्या है बोलते हैं अत्रिदा विदा भवतीक्रम्य वहां जाके आप देखो वृदार परिषद में यह प्रसंग आया है वो पिता पिता होता है मादा माता होता है भ्रूण भ्रूण चंडाल चंडाल अबोलस पुलकस अबोलकस ऐसे अब अब ऐसे करके वहां वर्णन किया सबको ले लिया कोई नहीं होता फिर वहां लोगा लोगा वेदा अवेदा भवं ऐसा वेद भी अवेद हो जाते उपक्रम ऐसा आरंभ करके वेदा अवेदा इति, वचना ईश्यत अस्मा भी श्रुते अभाव ये ध्यान रखना है कहा, कहा कैसे कहा कि हम वेद का भी अवेदत्व तो मानते हैं वेद भी वेद नहीं है और ये हम स्वीकार करते हैं क्योंकि स्वीकार करना ही पड़ेगा अब जब ईश्वर का ईश्वरत्व तो समाप्त हो गया संसारित्व तो समाप्त हो गया फिर प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि नहीं रहा अव्यवहार नहीं रहा तो फिर वेद कैसे वेद को कैसे बचाएंगे उसमें तो फॉर्म यही फॉर्मूलामान भी चलेगी इसलिए ये वेद वेदाह अवेदाह भवंती इस वचन के अनुसार ऐसा नहीं कि हम मनमानी मानते हम अपने सिद्धांत खड़ा करके मानते हैं ऐसे नहीं वो शास्त्र के अनुसार ही वेदा अवेदा भवंती स्वयं शास्त्र कह रहे हैं स्वयं वेद ही कह रहे हैं कि उस स्थिति में वेद अवेद हो जाते हैं कहने वाला कोई स्वयं है तो वो वेद ही अपनी प्रामाणिकता को प्रबोध के स्थिति में मोक्ष के स्थिति में अप्रामाणिक सिद्ध कर रहा है तो आपको उसको स्वीकार करने में क्या दोष होना चाहिए तो वहां कुछ भी नहीं रखा तो वादना जिससे एवं अस्मा भी ही हमारे द्वारा मन वेदांतियों के द्वारा श्रुदेर भी अभाव श्रुति का अभाव कहां प्रबो प्रबोध प्रबोध की स्थिति में अब नहीं कहना है अब तो आप प्रबोध पे पहुंचा है? नहीं संसारित तो है आपके तो है तो प्रत्यक्षादी व्यवहार है ईश्वर है सब है तो सारे आपके पास है अब वो जब नहीं रहता तब वो श्रुति का भी अभाव हम प्रबोध में मानते अब जो है यहां इंटरेस्टिंग बात है अब वो सुनने वाला पूछता है ओहो ऐसा है तो इसका मतलब आपके पास अभी कुछ भी नहीं है तो आपके पास फिर क्या है एक जो अप्रबोध है अज्ञान है इसको लेकर के आपका सारा संसार का खेल है क्यों उसको समाप्त करते ही सारा गिर जाता कुछ भी नहीं है बोलता है आप तो इसका मतलब ये जो अप्रबोध है ना अज्ञान ये किसको होता है ये अज्ञान किसको है अभी आपके पास ना ईश्वर है ना वेद है ना कुछ है कुछ भी नहीं है आपके पास तो ये अप्रबोध किसको है यह पूछता है मतलब यह तर्क में ऐसी स्थिति में आ गया कि और कुछ भी है ही नहीं अब वेद को भी अवैध बोल दिया तो फिर क्या पूछना है अब, अब और कुछ है ही नहीं कस्य पुनराय अप्रबोध था दीचे कि हम ये अप्रमोध किसका मानेंगे ये किसको अज्ञान होता है क्योंकि आपके पास अब अज्ञानी भी तो नहीं रहा ना फिर जिसको लेकर के आप ये इतने बड़े सूत्र भाष लिख रहे हैं यह सब चर्चा कर रहे हैं ये, ये, ये, ये बंदा भी तो है नहीं किसको लेके कर रहे हैं ये तो अब वेद को भी नहीं चाहिए ईश्वर को भी नहीं चाहिए कोई भी नहीं है आपके पास ऐसे में फिर ये तो क्योंकि परमात्मा को अज्ञान अप्रबोध होगा ना तो कहा कस्य पुनर् अप्रबोधम अप्रबोधा हाँ यदि किसको अज्ञान होता है कौन अज्ञानी है अभी अज्ञानी और अज्ञान ये किसको होता है हम कैसे मालूम करेंगे तब कहते हैं यश तुम पृछसी तस्ते बताओ यह अज्ञान जो है ना किसको है ये जो पूछ रहा है तुम्हारा ही अज्ञान है क्यों क्योंकि यदि तुम अज्ञानी नहीं होते तो नहीं पूछते इतना हमने साफ साफ बता दिया तो शांत होकर के चुपचाप बैठ के बाउंड में बैठ के समाधि लगाते अब वो लगाया नहीं तुमने तुम तो यह सुनने के बाद में तुम्हारी बुद्धि चल रही है फिर हा? चलने के बाद में तुम जो है अधिबुद्धि से पूछ रहे हैं कि किसको अज्ञान है ऐसा पूछा तो पूछा तो उत्तर दिया सीधा यस तुम सी। जो तुम पूछ रहे हैं ना जो तुम पूछने वाले हो तस्यते तस्तान तुम्हारा ही अज्ञान है तुम अपने एक बुद्धिमान ना समझो तो बुद्धिमान है तो ये पूछेगा ही। तो जो अज्ञान रखा है जो जो अज्ञान के संबंध में कार्य रखा है अपने पास या अज्ञान संबंधी विचार को रखा है जो इधर भाव को अभी भी रखा है तो उसी का अज्ञान है अभी यह आत्मा का अज्ञान है कि ईश्वर का अज्ञान है कि अनात्मा का ज्ञान है कुछ नहीं कहना जो अभी जिनको संशय है दुख है अब वो उसका ज्ञान है तभी तो पूछ रहे यदि संशय नहीं होता तो पूछता क्या संशय कब होता है जब अज्ञान होता है तो संशय होता है तो तुम पूछ रहे हो इसका मतलब ये यही दिखा रहा है कि तुम अज्ञानी हो अज्ञानी होगा तो पूछेगा नहीं किसके लिए पूछ रहे हो अज्ञानी होगा तो कोई दूसरे के लिए पूछेगा क्या क्यों ज्ञानी को कोई दूसरा है तो इसीलिए यस तुम पृछसी तस्ते यदि जो तुम पूछ रहे हो ना तुम्हारा ही अज्ञान किसी का ये ऐसे ही वाक्य गीदा भाषी में भी आया इस प्रकार की चर्चा में हां ऐसा आ गया हां तब वो वो भी बुद्धिमान कम नहीं है वो बोलता है कि आप क्या बोलते हैं ये मेरे पास ज्ञान है तो अब अभी तक आप बता रहे थे मेरा स्वरूप तो ईश्वर का स्वरूप है कि अब मैं क्या हूं ईश्वर हूं ना तो अब यदि मुझे अज्ञान है आप बोला आत्म रूप से चिंतन करना यह भी तो आपने बोला और मैं आत्मरूप से किसका चिंतन है ईश्वर का सबका चिंतन आत्मरूप से करना है बोला और आत्मरूप से करता हूं तो जो मैं कर रहा हूं मैं अज्ञानी हूं ऐसा आप बता रहे हैं मैं पूछा किसको अज्ञान है उन्होंने बहुत चालक ही से पूछा था कि शायद आप कहा क्या बोलेगी समझ रहे वो सीधा बोलते तुमको अज्ञान है तो वो पूछता है कि अब तो मैं मैं क्या हूं मैं तो ईश्वर हूं ना तो बोलता है नरू अहम ईश्वर आए उसका शुरु के द्वारा मुझे भी तो ईश्वर ही कहा है मैं ईश्वर से अलग तो नहीं हूं तो अहम मैं जो आप अज्ञानी आप मेरे को आरोपित कर रहे हैं मैं ईश्वर ही तो हूं मैं ईश्वर है एवं उपता श्रुत्या श्रुति के द्वारा मैं ईश्वर ही हूं ऐसा कहा गया अर्थात क्या हुआ ईश्वर को ये ये, ये जिसको पूछ रहे हैं ना तो वो तो श्रुति के द्वारा क्या कहा श्रुति तो कह रहे वास्तविक ईश्वर ही हो मैंने परमात्मा ही हो ईश्वर का अर्थ परमात्मा लेना तो अब ऐसे परमात्मा को ही ईश्वर मैंने अज्ञान है ऐसा मानना पड़ेगा क्योंकि ये तो परमात्मा ही है स्वरूप में तो ऐसा फंसा दिया मतलब इसको बोलते हैं दोनों तरफ से रसी मतलब इधर से खींचेंगे तो भी आप टाइट हो जाएंगे और वहां से खींचेंगे तो भी टाइट हो जाएंगे और द्वीपासा रसी दिपाशा बोलते हैं इसको दोनों तरह से पास बांधना रसी बांधना तो अब ये इधर बोलेंगे तो भी नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये तुम ईश्वर नहीं हो बोलो वो नहीं हो सकता अब वो तो सुधीर तो ईश्वर कहती और फिर ईश्वर को अज्ञान है ऐसा भी नहीं बोल सकता तो इसलिए ऐसे फंस गया देखो तर्क कैसे करके करते और तर्क करके करके कैसे फंसा दिया जाता और ऐसे समय पर ही जो असली उत्तर है वो बाहरा है क्योंकि अभी इसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना आपने कहा कि मैं अज्ञानी हूं तो वो कुपित तो हो गया मेरे को अज्ञानी बोल रहा तो मैं तो अज्ञानी नहीं हूं मैं तो अपने को ईश्वर मानता हूं ऐसा वो बोलता है तो अब क्या है क्या बोल रहे देखिए हां ये भाष्यकार जो है ना बिल्कुल जो पॉइंट है उसके हिसाब से उसको वैसे के वैसे बोलता है बाकी कुछ नहीं उसको क्या बोल रहे अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया क्या है तुम अपने को ईश्वर मानते हो ये कुछ छोटी बात है क्या तब बोलते हैं यद्यवं प्रतिबुद्धोसी नास्तिक से जीता सीधा बोल दिया यदि तुम ऐसा अपने को प्रबुद्ध मानते हो कैसे कि मैं ईश्वर हूं ऐसा मानते हो तब तो किसी को अज्ञान नहीं मतलब क्या है जब तक तुम अपने को नहीं मानता था तुम प्रश्न पूछ रहे थे कि किससे कस से अप्रबोध है ऐसा तो प्रश्न पूछा तब तो मैंने कहा तुमको अज्ञान है अब वो बोलता है नहीं वो कुछ बोलता है नहीं नहीं मैं तो ईश्वर ही हूं अब तो तुम ईश्वर है तो तुम्हारा नमस्कार है तुम तो बहुत भगवान हो तो भगवान रहे तो भगवान को नमस्कार है तो फिर यदि तुम प्रविद्ध हो यदि एवं इस प्रकार से तुम प्रबुद्ध हो गए हो जैसा मैं ईश्वर हूं ऐसा करके अपने को जान लिए हो तो नास्तिक अस्तित जिदा प्रबोध किसी को कोई अज्ञान है प्रबोध मन अज्ञान प्रबोध रहित कोई भी नहीं है। कोई है भी हमारे सामने, क्यों सब एक ही हो गया जो भी दोष चौद्य अब उसका अर्थ कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा क्योंकि सारल भाषा में सीधा व्यवहार की भाषा में बताया अब आप पूछते हो तो आपको समशय है समशय है तो आप इसका मतलब अभी भी भगवान का स्वरूप को स्वीकार नहीं किया खाली बोलने के लिए बोल रहे हो और यदि आप स्वीकार किए हो तब तो आपको नमस्कार है तो आपको आपको प्राथम नहीं हम नहीं बोलते तब तो बच गया ना ये उभय भाषा रज्जू से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि आप कोई इस तरफ भी उत्तर नहीं दे सकते उस तरफ भी उत्तर नहीं दे सकते इधर उत्तर देगा तो फंसेगा उधर उत्तर देगा तो फंसेगा फिर ऐसे उत्तर देना तो नहीं अब जब स्वीकार किया तो हो गया यो भी दोषोद्य कैश्चित अविद्या किला आत्मन सद्वितीय अद्वैत अनुपत्ति निधि सोपी ए प्रत्युक्त अब कहते हैं हमने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया किंतु इसी प्रकार का बहुत अन्य चोद्य भी प्रश्न भी लोग उठाते रहते अद्वैत के विषय में ऐसे आपत्ति है ऐसे आपत्ति अद्वैत कैसे हो सकता है ऐसे करके आपत्ति करते रहते और ये भी तो ये जो अभी अभी भाष्यकार ने बोला ये वचन भी ये दो-ई-दिलों को उठाते हैं बोलते हैं कि आप सबको यदि अद्वैत से महात्मा बना दिया कौन साधन करेगा कौन पूजा करेगा कौन क्या करेगा और फिर तो कुछ होगा नहीं और उनको जगत की सृष्टि भी करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर तो है ना वो भी ऐसा कहते तो उसका उत्तर आके देंगे तो यो भी दोष है हाँ जो इस प्रकार के दोष प्रश्न करते हैं व्यवहार इस दृष्टि से कई स्थित अविद्या कैसे प्रश्न करते हैं अविद्या रहने से प्रश्न करते हैं उन्होंने तत्व को सम्यक प्रकार जाना नहीं जिसने भी प्रश्न किया तो प्रश्न का तात्पर्य से ही प्रश्न से ही आपको समझ में आएगा उस विषय में उसका ज्ञान है अब जिस विषय में प्रश्न पूछेगा उसका क्या अर्थ उस होता है उस विषय में उसका अज्ञान होता है यदि आत्मा के विषय में प्रश्न पूछेगा तो आत्मा का ज्ञान है ईश्वर का विषय में पूछेगा तो ईश्वर का अज्ञान है और जिस विषय में पूछेगा उस विषय का अज्ञान है यह तो निश्चय होता है और वो अज्ञान कहा रहता है वो जो अज्ञानी है उसी में रहता है तो अज्ञानी स्वयं है ऐसा अभी आत्मा का सद्वितीयत्व अद्वैता अनुपमत्ति आत्मा सद्वितीय कैसे हो सकता है आत्मा अद्वितीय मतलब अद्वैत में रहने के कारण वो अद्वैत नहीं हो सकता है इत्यादि बहुत सारे आत्मसंबंधी विद्या से बहुत सारे प्रश्न ऐसे इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सो भी एते न प्रत्युक्त उन सब प्रश्नों का उत्तर इसी से ही दिया हुआ समझना चाहिए और इस प्रकार उनका सबका निराकरण करना चाहिए कहीं वहां अद्वैत का कोई आ, कोई वहां दोष नहीं है ऐसा तस्मा आत्म एवं ईश्वरे आत्मा इत्य एवं ईश्वरे मनोदधिता इसीलिए ईश्वर में जब आप अनुसंधान करते हैं ईश्वर में जब ध्यान करते हैं तो ईश्वर को आत्मा मान करके ही ध्यान करना चाहिए स्पष्ट कहा आत्मा इतवा आत्मा मान करके ही ईश्वरे मनोदी ईश्वर में मन लगाना चाहिए ऐसा ही मनन करना चाहिए ऐसा निध्यासन करना चाहिए और इसके साथ सारा द्वैधवाद का विरोध होता है क्योंकि ईश्वर में ईश्वर को आत्मा मान करके चिंतन नहीं करने के बहुत सारे धर्म भी ऐसे ही ऐसा नहीं मानते ईश्वर को अलग रखते हैं और आत्मा को अलग रखते हैं तो ये भाव है ऐसा ही आपको करना चाहिए ये अधिकरण में निश्चय किया इसकी थोड़ी ठीका भी है और यहां प्रकटावरण में भी कुछ विशेष बात है इसको बाद में देखें ओ नमक ओ ना दस् पूर्णस पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शाति शांति